है भक्तमाल रसिक श्रोता रूप भ्रमर के श्रद्धा भक्त चरित्रों के श्रवण में श्रद्धा होनी चाहिए भक्त में श्रद्धि भक्त चरित्र श्रवण में दूसरा चरण है आस्तिकता तीसरा चरण है कृत्य आदरता कृत आद्रता माने ग्रंथ के प्रति निरतिशय आदर भाव ये गपाष्टक नहीं है ये सिद्ध संत की समाधि वाणी है ऐसा आदर भाव तीसरा चरण चौथा चरण है उपकृति उपकृति माने ग्रंथ के प्रति ग्रंथकर्ता के प्रति ग्रंथ के वक्ता के प्रति अतिशय ये भावना होना आपने बड़ी कृपा की जो हमको भक्तों का चरित्र सुनाया उपकृति पांचवा चरण है हा श्रद्धा आस्तिकता कृति आदरता और उपकृति नमन और निर्मत सरता नमन भक्त और भचरित प्रति नमन संतों के चरणों में नमन माने चरित्र सुनकर नतमस्तक हो जाना और आ, और निर्मत् सरता मात्सर्य दोष न होना मात्सर्य दोष बहुत भयंकर होता है कई बार किसी की प्रशंसा सुनने से मात्सर्य दोष जग जाता है भक्त की प्रशंसा चरित्र चरित्र में प्रशंसा होगी उसकी मात्सर्य नहीं होना निर्मत्सरता ये छह चरण है भोरे के दो पंख होते जिनके सारे वह उड़ता है ये दो पंख कौन है बोले धरती और विश्वास यही दो पंख हैं धैर्य कथा श्रवण में धैर्य होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए और स्वभाव सार ग्रहता का स्वभाव श्रवण में रुचि यही उसकी ग्रहण की रसिकता है ये अधिकारी निरुपुण है और संबंध क्या है बोले सदाचार ही संबंध है भक्तों के जीवन का जो दिव्य दिव्य सदाचार है वो श्रवण के पश्चात श्रोता वक्ता में अवतरित हो यही इसका संबंध है और विषय क्या है बोले विषय है हरि हरिहरिजन सेवा हरि हरिहरिजन सेवा में रुचि यह विषय है हरिजनों की सेवा भाव से बनने लग जाए इसी विषय का निरूपण इसमें किया गया है और प्रयोजन क्या है बोले भगवत भागवत प्रीति यही प्रयोजन है भगवत भागवत चरणारविंद में निष्काम अहित की प्रीति हो भक्त माल मणिकोठरी टीकाता को टीका द्वार मणिद्यो पारी संत जना भक्त टीका हमारे गुरुदेव और श्री मामा जी भी पंडित श्री भक्तमाली जी भी ये सभी संत पुराने संत जितने हैं ये सब भक्तमाल को पंडित पछाड़ ग्रंथ कहते हैं बोले पंडित पछाड़ ग्रंथ क्यों है हिंदी का ग्रंथ पर इसके शब्द कई इतने गूढ़ और पारिभाषिक हैं कि वो बिना किसी अधिकारी वक्ता के श्रवण के बिना वो कई रहस्य उसके सुलझते नहीं है खुलते नहीं है और सधुक्ड़ी भाषा है नाभाजी की इसलिए उन्होंने गुजराती मराठी और हिंदी संस्कृत ना जाने कितनी भाषाओं का प्रयोग भक्तमाल ग्रंथ में किया है गुजराती का भी प्रयोग किया है तो समाधि वाणी है संतों की सबके समझ में नहीं आती तो भक्तमाल मणि कोठरी और टीका ताको द्वार संतों ने जो टीका की है उसका द्वार है और कहते मणि व्योपारी संतजन ये चाबी टीका रूपी चाबी घुसा करके जैसी तिजोड़ी का दरवाजा खोलते हैं बढ़िया बढ़िया मणि वो तो ग्राहक कौन है कहते रसिक जन यही ग्राहक है। हम हैं हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं करीब करीब सात बज रहा है तो कथा का समय जो बताया गया था चार से सात को अपनी पूर्णता की ओर रहे कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरी गोपा जय जय गोविंद जय जय राधारम हरी गोविंद जय जय राधा ंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण है गो रमण हरि गोविंद जय रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय si ram je je rashi kesh jay je si ram je je rashi kesh jay si taraman ram raghunath jay si taraman ram raghunath jay si tar से जय जय राम जय ऋषिकेश सीता रमण राम रघुनाथ जय सीता राम रघुनाथ जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय राम जय जय जय जय रमण राम रघुनाथ जय जय राम श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय रामेश सीता रमन राम रघुनाथ जय राम रम राम रघुनाथ श्री राधारम गोविंद जय जय हरि गोविंद जय राम गोविंद जय राम गोविंद पद्म पुराणोक्त महात्म्य एवं स्कंद पुराणोक्त महात्मा उसी प्र इस भक्तमाल ग्रंथ के महात्म्य का भी स्मरण एक संत ने किया है हमारे वृंदावन के गौड़ीय संप्रदाय के पवित्र परंपरा में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद हुए जिनके सेव्य ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी उन्हीं के शिष्य परम विद्वान श्रीमद स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी महाराज हुए श्री निवासाचार्य जी के शिष्य श्री मनोहर दास जी हुए और मनोहर दास जी के शिष्य ही हैं भक्तमाल ग्रंथ के टीका यह मूल ग्रंथ सदी में प्रकट हुआ मानसी का प्राकट्य भी करीब करीब उसी समय का है संबत सोर से सा करम कथा हरिपद धर्षी सा नौमी भौम बार मधुमाशा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा ठीक उसी काल की रचना भक्तमाल संवत सोलह सो के करीब की रचना दोनों ही विभूतियां श्री रामानंदाचार्य जी की पवित्र परंपरा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्रीमत स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज श्री अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य श्री नरहरियानंदाचार्य जी महाराज जिनका नाम श्री नरिहरिदास जी भी प्रसिद्ध है उन्हीं के शिष्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपने गुरुदेव का स्मरण भी मानसी में गोस्वामी जी ने किया गुरु गुरुप्रंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतमुंज रवि कर निकर वैदिक मर्यादा का शास्त्रीय सदाचार का पूर्ण निर्वहन करते हुए उन्होंने गुरुदेव का पवित्र स्मरण भी कर लिया और गुरुदेव का नाम स्पष्ट नहीं लेना चाहिए इस शास्त्र की आज्ञा का भी आदर किया आत्मनाम गुरुर नाम नामपण नाम से च्रेयस कामो न ग्रहणीयात ज्येष्ठ या पत्र कलत्रो इस शास्त्र मर्यादा का भी पालन किया इसी रामानंद संप्रदाय की परंपरा में श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, जी, जी के शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री कृष्णदास पिहारी जी महाराज जिन्होंने जयपुर में गलता गद्दी की स्थापना की और श्री कृष्णदास पयोहारी जी के शिष्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज और अग्रदेवाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री नारायण दास जी महाराज जो उपनाम नाभाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए इनका गुरु प्रदत्त नाम तो श्री नारायण दास जी है यह नाम कम प्रसिद्ध है नाभाजी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है गुरु जी के नाभी की बात जान ली इसलिए गुरु जी ने कहा आज से तुम नाभा हो गए ये दोनों ग्रंथ हमारे वैष्णव जगत की तो परम निधि है ही है सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है श्री रामचरितमानस एवं श्री भक्तमाल श्री रामचरितमानस का रामचरित होता तो जो वर्तमान में सनातन धर्म की स्थिति हम सबको देखने को प्राप्त हो रही है यह स्थिति संभवतः प्राप्त नहीं होती परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का एक भी सुनने को मिला उसमें उन्होंने कहा कि जिस समय वेदार्थ परिजात ग्रंथ का लेखन पूर्ण हुआ और वह प्रकाशित हो गया तो मन में आया इतने श्रम से ग्रंथ संकलित हुआ तैयार हुआ पर इसका लाभ कितने लोग उठाएंगे पर वैदिक सनातन जो व्यवस्था है उसके ठीक ठीक स्वरूप को लोग कैसे समझेंगे स्वामी जी बता रहे थे कि हमको बड़ी चिंता हो रही थी अकस्मात मानस पर दृष्टि गई तो बोले भीतर से समाधान मिला हमने तो मगवा का बिडौजा कर दिया किंतु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस चिंता को सैकड़ों वर्ष पहले किया और संपूर्ण वैदिक संस्कृति को अत्यंत सरल भाषा में बोलचाल की भाषा में श्री रामचरितमानस के रूप में एवं अन्य एकादश काव्य ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत कर दिया बहुत बड़ा उपकार गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज का मानव जाति पर है यह एकमात्र इस समय का ऐसा भाषा ग्रंथ हुआ जिस पर भगवान विश्वनाथ ने हस्ताक्षर किया श्रीमद भागवत की श्रीधर पर बिंदु माधव भगवान ने अपना हस्ताक्षर किया बहुत प्रसिद्ध है व्यासो वेति शुको वेति राजा वेति न वेति वा श्रीधर सकलम वेत्ती श्री न प्रसाद कहा श्री राम जी अत्यंत सहज हैं अत्यंत सरल हैं और अत्यंत सुलभ हैं इस बात को गोस्वामी जी ने मानसिक रूप में स्पष्ट कर दिया प्रभु तरुतर कपी डार पर ते किए आप समान तुलसी कहू नार सो साहिवशील निधान अस स्वभाव कऊ सुनऊ न देख अस स्वभाव सुनऊे के खदेश रघुपति समे खदेश रघुपति समे रहती न प्रभु चित चूक किए की न प्रभु चित किए चूकिए करती सूरती बारे करती सूरती जन् अवगुण प्रभु मान लताऊ जन अवगुण प्रभु मान दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव को इतना सहज और सरल बना दिया गोस्वामी जी महाराज ने कि का आश्रय लेने वाला कोई भी जीव सहज ही प्रभु की ओर उन्मुख हो जाए बहुत बड़ा कार्य किया अब ये बात तो बिल्कुल सही है रहते नुकी सही वार ही है कि जन अवगुण प्रभु मानन निकाऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव और स्वयं भगवान कह रहे हैं कोट विप्र बदला गई जाऊ आयु शरण तजू नहीं पाऊ विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा शरण गयु प्रभु त्यागा ये सारी बातें हैं किंतु एक बड़ी सूक्ष्म बात है वो ये है कि भगवत प्राप्ति अत्यंत सहज है सरल है सुलभ है उसमें सबसे बड़ी बाधा है उसका सबसे बड़ा बाधक तत्व है वो है वैष्णवापचार भक्ताप्राद, भक्ताप्राद इतना भयंकर है इतना भयंकर है कि भगवान के नित्य पार्षद जय और विजय भक्ताप्राद करके वैकुंठ से नीचे आ जाते हैं भगवान शंकर का प्रिय पार्षद चित्रकेतु परम भागवत भगवान शिव का तिरस्कार करने के कारण असुरयोनि में उत्पन्न हो जाता है भक्तापराध इतना भयंकर है कि भगवत प्राप्ति होने के बाद भी भगवत सन्निधि प्राप्त होने के बाद भी यदि किसी भगवान के प्राण प्यारे भक्त का तिरस्कार हो जाए तो फिर भगवान के साथ नहीं रह पाएगा फिर भगवान से अलग होना पड़ेगा भगवान ने स्वयं कहा भाई में संतों के इस उपकार से बहुत उपकृत हूं और कृतज्ञ हूं उनके प्रति मेरी महिमा को बढ़ाने वाले संत ही हैं ये न होते तो मुझे संसार में जानता कौन यश्यामृता मलयस श्रवण सद्य कुना जगदास्वचाव भवत्व्य भव्य उपलब्धसुती छिन्या स्वहुमी वहा प्रतिपूलवृत्ति छिन्ति प्रतिकूल वृत्ति मेरे निर्मल चरित्र सुधा सरिता में अचांडाल पर्यंत कोई भी पतित जीव पतिथ से पतित जीव भी अवगाहन कर ले गोता लगा ले सद्या पुनः सद्यापित्र हो जाता है यह हमारी महिमा आप संतों की कृपा से बड़ी आप संतों ने ही तो हमारी महिमा को बढ़ाया और इस स्थिति में मेरे प्राण प्यारे भक्तों का ब्राह्मणों का संतों का तिरस्कार मेरी भुजा ही क्यों ना कर दे छिंद्याम स्वभाव प्रतिकूल वृत्तिम आप लोगों के विरुद्ध व्यवहार करने वाली अपनी पूजा को भी अलग कर दूंगा भक्तापचार सबसे भयंकर है और इससे बठन, बचना अत्यंत कठिन है भगवत प्राप्ति बहुत सहज है बड़ी सरल है बड़ी सुलभ है किंतु भक्तापचार वैष्णव का अपराध भक्त का अपराध संत का अपराध यह भगवत प्राप्ति के पथ की सबसे बड़ी बाधा है और इससे बचना बहुत कठिन है भगवान की अपनी प्राण बल्लभा श्री सीता जी यद्यपि साक्षात सीता जी नहीं प्रतिबिंब सीता जी प्रतिबिंब सीता जी परम भागवत लक्ष्मण जी का तिरस्कार करती हैं मरम बचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लच मन मन डोला परिणाम भोगना पड़ा सरकार से अलग होना पड़ा श्री हनुमान जी महाराज अशोक बाट का पहुंचे किशोरी जी ने किशोरी जी का दर्शन किया और किशोरी जी की अत्यंत करुण स्थिति को देख करके श्री हनुमान जी महाराज भी बहुत दुखी हो गए परम दुखी भा पवनसुत सुत देख की बहुत दुखी हो गए हम बहुत दुखी और भोले भाले भक्त श्री हनुमान जी ने कहा माता जी सरकार को पता नहीं सरकार जानते नहीं है कि आप दशक्री रावण की नगरी लंका में अशोक वाटिका में राक्षसियों के मध्य विराजमान है यह जानकारी अभी राम जी को नहीं है हम यहां लौट जाए राम जी को जानकारी देंगे राम जी को पता चलेगा तो फिर आपका संकट जल्दी दूर हो जाएगा फिर संकट के दूर होने में कोई संदेह नहीं रह जाएगा इसलिए आपको थोड़ा धैर्य और धारण करना पड़ेगा श्रीमद वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में तो स्पष्ट संकेत है यह सुनकर के जानकी जी सहसा मुस्काने लगी रो रही थी और उन्होंने कहा हनुमान जी तुम बहुत भोले हो राम जी नहीं जानते कि मैं यहां हूं अभिज्ञानम प्रयच्छामि इस संबंध में मैं तुम्हें एक अभिज्ञान दे रही हूं जाकर यह कथा सुनाना गोस्वामी जी ने भी कहा तात शत्र सुत कथा सुनायु वान प्रताप प्रभु समझायु यर्वज्ञ सर्ववित जो सर्वज्ञ सर्ववित हैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं ये कौन बताने गया था इनको कि ये सीता जी नहीं है ये सती जी है ये किसने बताया था कहा बहोरी कहा वृष केतु विपिन अकेली फिर रुकी तू अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत संचित क्रिमाण प्रार्थ रूप अनंत अनंत कर्मों को भगवान एक साथ जानते हैं क्योंकि ओतप्रोतम पटव जत्र विश्वम सारा विश्व भगवान में ओतप्रोत है वस्त्र में तंतुओं की तरह सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है इसलिए इनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है जयंत का परिचय तो किसी ने नहीं दिया कि इंद्र का विरा है और उसको इन्होंने पहचान लिया और एक सिंह उसी को ब्रह्मास्त्र के संकल्प से छोड़ दिया तो उस बेचारी की दुर्दशा हो गई काहु बैठन कहा न ओ राख को सके राम कर द्रोही जयंत को किसी ने बैठने नहीं दिया अंत में संत कृपा हुई और वो श्री रघुनाथ जी की शरण में आया आचार्यों ने तो यहां तक कहा